Oh श्विनावी तमस्तु मेषावई ओ शांति शांति शांति छंदो के उपनिषद की 40वीं कक्षा छो के उपनिषद के सातवें प्रपाठक को हम देख रहे थे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 अब इसमें नाराज जी ने पूछा था कि क्या स्मृति से भी बढ़ करके भी है स्मरण से भी बढ़ के कुछ है उसका उत्तर देते हुए आगे चौदवा खंड प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रभाक में सनत कुमार जी उत्तर देते हैं कहा आशा व स्मरद भूय भूयसी आशा मन में आशा रहती है संभावना कि हाँ ऐसा होता होगा ऐसा हो सकता है एक मन में विश्वास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 वहां तक उसका भी यथा कामचार हो जाता है इसलिए आशा को ब्रह्म की तरह उपासना करें, फिर नारायद जी ने पूछा ये आशा से भी बढ़कर के कोई चीज है हाँ आशा से भी बढ़ के बताइए वो बताइए मेरे को आगे कहते हैं पंद्रहवें खंड में प्राणों व आशाया भूमा भूयान प्राण आशा से भी बढ़कर के है प्राण से मतलब जीवन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 बार ये विचार आता है प्रश्न आता है कुछ लोग पूछते हैं भी एक दूसरे को प्रेरित करता है तो कोई शक्ति होती है ऊर्जा होती है इंजन खींचता है या धक्का लगाता है कोई व्यक्ति ठेले को धक्का लगा धक्का लगाता है वो शक्ति ऊर्जा होती है ना तो धक्का लगाता है वो व्यक्ति है और वो स्वयं अपने अंदर ऊर्जा होती है तो धक्का लगाता है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 कपाल क्रिया करते हैं तो उसको सिर को फोड़ते हैं डंडा मार करके ठोक देते हैं उसमें ठेस पहुंचाते हैं तो टूटता है वो तो कोई नहीं कहता कि पितृहासी इतना करने पर भी न मातृहासी थी न पितिहा भ्रातृास थी न स्वश्रीहासी थी न आचार्य हसी थी न ब्राह्मण हास इनको किसी को भी मारने वाला ये नहीं कहता क्यों क्या हो गया ये अगर शरीर ही माता पिता थे तो ये तो पड़े हैं ना यहाँ पर अभी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 अब यहां अतिवादी का मतलब क्या है उसने क्या कहा इससे बढ़कर के ये ठीक है नाम से बढ़कर के वाक उससे बढ़कर के मान, उससे बढ़ के ये ये ये ये, ये बढ़ बढ़कर करके ये कैसा है अति अति पे, इससे वो उससे अधिक ये उससे अधिक ये उससे अधिक है ये अतिवादी है अतिवादी भो बोले कोई उनको कहने लगे तमचे अतिवादी असी तुम तो अतिवादी हो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 मतलब बहुत आग्रह है इसमें वो आग्रह का मतलब क्या होता है दुराग्रह बहुत दुराग्रह है छोड़ते ही नहीं है तो पकड़ के रखा है अपनी बात को ढीले छोड़ते ही नहीं है अपने आप को निंदा करते हैं इस बात की कि आग्रही हो कहते हैं हाँ आग्रही तो होना ही चाहिए सत्याग्रही नहीं होना चाहिए सत्य का आग्रही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए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 दृढ़ता रखते ना अभी नहीं ये समझ के बाद ठीक है ये वो नहीं पलट सकते जैसे दूसरा भी कर सकता और दूसरा तो उनको दुराग्र ही लगता है और स्वयं सत्याग्रही लगता है तो आग्रह होता है आग्रह कोई छुपाने की बात नहीं है आग्रह है तो है अब शिष्टाचार की भाषा में कहते हैं कि भाई बहुत आग्रह है वो दुराग्रह तो बोलते नहीं है क्योंकि दुरशब्द बोल दिया तो यह तो फिर शिष्टता नहीं रही बोले तो बहुत दुराग्रही है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 तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए आग्रही नहीं होना चाहिए ये मान रखा है उन्होंने तो आग्रह शब्द ही नहीं कहलाना चाहते अपने लिए बिल्कुल भी तो ये कह रहे हैं कि नहीं आग्रह है कोई अतिवादी बोल रहा है तो बोल रहे बोलो उनकी क्या बात है मैं सत्य के प्रति अतिवादी हूं मैंने जो ये बढ़ा चढ़ा कि इससे बढ़ के ये इससे बढ़ के ये मैंने ठीक बात कही है अब उसको कोई अतिवादी कहे तो कहे कहते रहे मेरे को कोई ग्लानी नहीं है मेरे को कोई छुपाना नहीं है इसमें तो इसने पूछा कि अच्छा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 तो विज्ञानम भगवो भी इति ठीक थी। है भगवान मैं विज्ञान भिज्या, को जानूंगा ये ठीक है तो अभी जानता कब है आदमी कब जानता है तो कहा यदा वही मन उत अथा भी आती जब मनन करता है तो जानता है बिना मनन किए जानी नहीं पाता है वो यू सुना करा बस वो कहे कि जान दिया वो जानना नहीं होता है वो बोलेगा तो कुछ ना कुछ गलत बोल जाएगा सुना पढ़ा मनन किया नहीं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 श्रद्धा एवं मनुते श्रद्धा करता हुआ ही मनन करता है तो श्रद्धा तो सब पहले श्रद्धा को जानोगी श्रद्धा है क्या नहीं तो मनन क्या करोगे तो श्रद्धा भगवो विजी थी ठीक है भगवन मैं श्रद्धा को जानूंगा जानना चाहता हूं तो श्रद्धा को जानना है तो भाई श्रद्धा कब आती है और आगे कहा यदा वही निस्तिष्ठा थी जब निष्ठा होती है उसमें ठहरता है स्थित होता है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 है न ठहरता हुआ व्यक्ति कभी भी श्रद्धावा नहीं होता है निष्ठि नहीं वह श्रद्धा अच्छी प्रकार से ठहरता हुआ ही श्रद्धा करता है तो निष्ठा तो विजीत जी तब आई थी ठीक है निष्ठा को पहले जानो निष्ठां भगवो विजित जी मैं निष्ठा को जानूंगा पहले कई बार तो बातचीत करते हैं या किसी को अलग अलग विचारधारा वाले होते हैं तो कहते हैं एक बार सुन तो लो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 तो निस्त बोले ठहरता किस पर है व्यक्ति कहां पर है तो बोले यदा करोति जो कुछ करता है उससे कर्म उससे संबंधित तब वहां पर ठहरता है कुछ उससे संबंधित कर्म ही नहीं करता है बिना कर्म के ठहरी नहीं सकता वो व्यक्ति ना अकृत निश्चिष बिना कि ठहरता नहीं है कृतव निश्चिष्ठ तो कृतिस्तु एवं विजिज्ञा से तव्य तो पहले करने को क्रिया को देखो वो कोई क्रिया करेगा उससे संबंधित बात आएगी जान आएगा नहीं इसमें यह आवश्यकता है तब जाके कहीं टिकेगा कि नहीं इस विषय में यहां जानकारी है मेरे ये कमी आ रही है काम पूरा नहीं हो रहा है तब वो जाकर के कहीं टिकेगा कि नहीं इस विषय में कौन बताने वाला है और कुछ क्रिया करते हैं और वहां यंत्र में और उसमें खराबी होती तो कहीं न कहीं जाके टिक पता लगता है फिर फिर वहां से, से कुछ जान मिलता है फिर श्रद्धा होती है तब उसको जानने का प्रयास करते हैं तो क्रिया के बिना ठहर नहीं सकता क्रिया करनी होगी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 जानो किसमें सुख मतलब है यहां पर पूर्ण सुख वो सुख कहां है वास्तविक सुख जिस, जिसके बाद हम तृप्त हो जाते हैं तो उसके लिए आगे कहते हैं यो वो भूमा तत्सुखम जो भूमा है भूमा मतलब जो बहुतायत से है बड़ा है उसमें सुख है नहीं तो नहीं है नाल पर सुखम अस्थि अल्प में सुख नहीं है तो क्या होना चाहिए हर चीज अधिक होनी चाहिए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 भौतिकवादियों की योजना बड़ी लंबी होती है ऐसा की सुनते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं वो सदियों पहले उन्होंने इसमें भी डाल दिए चीजें मिश्रण कर दी आध्यात्मिक ग्रंथों में उनकी योजना सौ थोड़े से साल की नहीं होती थी लंबी योजना पहले से सोच के चलते कि इनको कब होगा भारतीयों को इस तरफ कब डला सकते हैं जब इनके ग्रंथों के अंदर आध्यात्मिक ग्रंथों में यह डाल दिया जाए मिश्रण कर दिया जाए तो ये आ सकते हैं तो ये देखो इसका एक उदाहरण है यो वो भूमा तत्सुखम नाल पर सुखम अस्थि अल्प में तो सुख है ही नहीं वो कहां गलत हुए फिर भौतिकवादी गलत कहां हुए वो ठीक है तो हुए ना और हम इसीलिए दुखी हैं कि हम उपनिषद के वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं हालांकि अब स्वीकार कर रहे हैं हम इसको हमारा देश भी उसी मार्ग पर चल रहा है आगे से अधिक अधिक चीजें साधन संसाधन मोटरसाइकिलें गाड़िया फ्रिज टीवी अधिक अधिक बढ़ते जा रहे हैं यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी छोटे टेलीविजन से बड़ा टेलीविजन यो वही भूमा तत्सुखम <laughs> नाल पे सुखम अस्ती में सुख नहीं है छोटा मोबाइल तो बड़ा मोबाइल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 बात नहीं ऐसा ही तो है इतने से संतुष्ट नहीं है नाल पे है पर इससे बड़ा चाहिए इससे बड़ा चाहिए वो थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाते हैं वही चलो ठीक है इतना ही ठीक है वो तो अध्यात्म शुरू होता है तो यो वही भूमा तत्सुखम तो बोले अच्छा इस भूमा को बताओ भूमा क्या है यह भूमा है ब्रह्म परमात्मा अंत तो यही आने वाला है वो तो लक्षण दिया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 उससे बढ़ के कुछ आई अथा यद अल्पम तनमर्त्यम और जो अल्प है वो ही मर्त्य है ये मरणशील है परिवर्तनशील है वो कम ही है अल्प ही है सगवा कस्मिन प्रतिष्ठित आई थी नारद ने पूछा ये किसमें प्रतिष्ठित है पीछे पीछे इससे बढ़ के ये इससे बढ़ के ये और प्राण में जाकर के फिर हो गया था आत्मा में कि भाई ये अपने आप में ही है और इधर भी ये चलते चलते चलते भूमा तक पहुंच गया बोले तो ये किसमें प्रतिष्ठित है इसके आगे और क्या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 नौकर चाकर पत्नी आदि क्षेत्री आयतनानी थी बड़े बड़े खेत और अन्य जो आधार हैं वो घर आदि तो बोले नाहम एवं ब्रवीमी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ लोग कहते हैं लोग ये कहते हैं कि महिमा है मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सनत कुमार जी बोल रहे नाहम ब्रवीमी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ बोले मैं क्या बोलता हूं ब्रवीमी थी हवा हाँ मैं तो ऐसे बोलता हूं इनके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 दूसरे पर आश्रित है पराश्रित है वो क्या महिमा है तो वो जो भूमा है जो किसी पर आश्रित नहीं है उसके लिए आगे कह रहे हैं स अधस्तात वही नीचे से है उसकी व्यापकता बता रहे स उपरिष्ठात वह ऊपर से है ऊपर भी है सा पश्चात वो पीछे से है सपुरस्तात् सा वो सामने से है सदक्षिण था वो दाहिनी तरफ से है स उत्तर वो उत्तर दिशा से है स एव सर्वम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 सनत कुमार जी ही नहीं कह रहे हैं बोले भाई परमात्मा स्वयं भी अपने लिए ये कहता है क्या आहंकारा देश है एवा अहम एवं अधस्तात्थ सारी भाषा वो ये अहम का प्रयोग किया ये यह आहंकारा देश है मैं ही नीचे से हूँ अहम उपरिष्टार्थ मैं ऊपर से हूं अहम पश्चात में पीछे से अहम पुरस्तात्थ में सामने से अहम दक्षिणता मैं दाहिनी ओर से और अहम उत्तरता अहम एवं इदम सर्वमिति में ही सब कुछ मैं सब और से मैं हूं सर्वव्यापक हूँ ये इसको अहंकार आदेश कहा मैं का प्रयोग करते हुए कथन किया गया ये है अहंकार आदेश आगे अथाथा आत्मा आदेश अब इसी बात को आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है आत्मा आदेश कथन किया निर्देश किया जा रहा है क्या आत्मा वस्तात् सारी सब कुछ वैसा क्या वैसा है केवल अहम की जगह पे आत्मा शब्द आ गया वो वो मैं है कौन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 आत्मा पश्चात आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणता आत्मा उत्तरता आत्मा एवं इदम सर्वमिति आत्मा ई सब है आत्मा की सर्वव्यापकता ये मैं और वह कौन है ये आत्मा के बारे में कहा जा रहा है यानी परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है सवा ऐशा एवं पश्चन तो जो कोई उपासक इसको ऐसा जान लेता है सवा ऐशा एवं पश्चन ऐसा देखता हुआ एवं मनमाना और ऐसा मानता हुआ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 स्वयं ही स्वयं का जोड़ा बन जाता है आत्मानंद वो अपने में ही आनंद वाला हो जाता है इधर उधर जाना ही नहीं उसको और क्या होता है स स्वराट भगवती वो अपना राजा स्वयं हो जाता है अपना ही राजा होता है स्वराट हो जाता है तस्य सर्वेशु लोकेशु कामचार हो उसका सब लोगों में कामचार हो जाता है यथा कामचार जो पीछे बता रहे थे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 ये अन्य अतोविदु जो इससे भिन्न जानते हैं अर्थात जो ये नहीं जानते कि आत्मा ही सब तरफ है आत्मा ही अंदर है बाहर है इस तरह से जो नहीं जानते होते हैं ये स्वराट होता है स्वयं राजा होता है अपना राजा स्वयं होता है अपना अधिकारी अपना नियंत्र स्वयं बन जाता है स्वराट बन जाता है और जो इसको नहीं जानते तो अन्य राजा वाले होते उनके राजा कोई और होता है वो स्वयं का राजा नहीं होता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 प्राण मतलब आत्मा आत्माता पीछे और यहां आत्मा का मतलब है परमात्मा तो आत्मा और प्राण अलग अलग चीजें हैं यहां पर तो उसके आत्मा से ही प्राण होते हैं आत्मता आशा उसकी आशा परमात्मा से ही होती है आत्मता स्मरा उसकी स्मृति भी परमात्मा से ही होती है वो परमात्मा के आधार पे ही सब चीजें मानता है और उसको सहारा भी वहीं से मिलता है आत्मता हस्मरा आत्मता आकाश आत्मा से ही उसका यह आकाश होता है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 अन्न करके ये वापस वहीं आ गए पीछे आप और अन्न साथ साथ जुड़े हुए थे वही क्रम आ गया आत्मतो बलम आत्मा से ही बल होता है आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम वही क्रम चलाते जा रहे हैं आत्मतश्चितम आत्मतः संकल्प आत्मतो तो आत्मतो वाग आत्मतो वाघ आत्म नाम यहां तक वही आ गया नाम तक पहुंच गए सब आत्मा से ही हो रहा है सब परमात्मा से ही हो रहा है उसी को आश्रित करके ये सारा का सारा चल रहा है और आगे कहा आत्मतो मंत्र आत्मा से ही सारे मंत्र हैं आत्मता है कर्माणी ये सारे कर्म आत्मा से ही हैं, उसी के अनुसार हैं, है आत्मतव इदम सर्वमिति ये सब कुछ उस आत्मा परमात्मा से है तो तरत शोकम आत्मवेत, तो आत्मा को जान लेता है परमात्मा को जान लेता है वो शोकों से तर जाता है क्योंकि सब चीज उसको वहीं से जुड़ी हुई दिखाई देती है किस बात का शोक करेगा वो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 तस्मिन् दृष्टे परावरे इस सब गांठे खुल जाती हैं उसकी तर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष तो ऐसा कहके फिर अंत में समापन कर रहे हैं तस्मय मृदित कषाया है तमसस पारम दर्शायती भगवान सनत कुमार है भगवान सनत कुमार उसके लिए उसके लिए किसके लिए नारद के लिए कैसा है नारद मृदित कषाय है जिसने अपने कषायों को दोषों को मर्दन कर दिया क्षीण कर दिया है उसके लिए देख रहा है वो पवित्र है ओ सनत कुमार भी पवित्र है बड़ी तपस्या करके आया है और इतना सुना उसने उसके लिए उसने ये सारी बातें कही तमसस पारम दर्शी इस अंधकार से परे क्या है इस विद्या से परे सत्य क्या है ज्ञान क्या है वो उसको कहता है कहा मतलब उसने अभी तक तमस्कंद स्कंद इति आचक्षते तमस्कंद स्कंद इति आचक्षते इस सनत कुमार को स्कंद नाम से भी कहा जाता है और स्कंद शब्द जो है वो गति और शोषण अर्थ में है सनत कुमार ने क्या कर दिया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 ओ, ओ, ओ, ये को साथ करूँ।